स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद स्मृति कथा महाराज विज्ञाननंद को चाय अत्यंत प्रिय थी धन न होते हुए भी बाजार से सबसे अच्छी चाय मंगवाते थे दिन में कई बार चाय पीते थे उस समय यदि कोई आता तो उसे भी चाय पीने का निमंत्रण देते थे एक घटना काली कांत को नौकरी के लिए मेडिकल परीक्षा की आवश्यकता थी अतः विज्ञानंद जी की इच्छा अनुसार सिविल सर्जन से कहा गया डॉक्टर ने दूसरे दिन दस बजे बुलाया पर विज्ञानानंद जी ने कालीकांत को सुबह आठ बजे आने को कहा कालीकांत को देर हो गई और उसके आश्रम पहुँचते पहुँचते सुबह नौ बज गए इस देरी के कारण विज्ञाननंद जी अत्यंत क्रुत हुए उसे आते देख बोर उठे काला आदमी अपनी बात नहीं रखता तुम इसे समय आश्रम से चले जाओ मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता कालीकांत को अब तक केवल स्नेह ही मिला था इसलिए अचानक कठोर वचन सुनकर उन्होंने तत्काल वह स्थल त्याग दिया जाते समय अभिमान से भर कर उनके मुँह पर ही बोल दिया ठीक है मैं जा रहा हूँ महाराज जी बहुत दिनों तक कालीकांत के आश्रम न आने पर विज्ञाननंद सोचा कि महापुरुष महाराज ने उसे उनके पास एक पत्र लिख भेजा था उसे उन्होंने इस प्रकार भगा दिया यह सोचकर वे अधीर हो गए ग्रीष्मकाल की दोपहर को इलाहाबाद में लू चल रही थी ऐसे में वे पैदल चलते चलते कालीकांत के मेज़ में पहुँचे बुलाते ही कालीकांत बाहर आ गए तब विज्ञानानंद जी ने आलिंगन किया यही नहीं उसे सांस लेकर आश्रम आए खूब गर्मी थी लू चल रही थी कालीकांत को समझने में देर नहीं लगी कि महाराज कितने कष्ट थे उनके पास गए थे दृण चरित्रवान मानव के कठोर आचरण के भीतर कितना स्नेह और प्रेम रहता है वज्राद्यपि कठोरानी मृदुनी कुमाद्यपि और साथ ही गुरुभाई महापुरुष जी के प्रति उसमें कितनी गहरी श्रद्धा थी यह भी वे समझ गए सन उन्नीस सूर्योदय के समय ही हम सभी बेलूर मठ में स्वामी विगयानंद जी के दर्शन के लिए तैयार हो गए मेरी विद्धा सास स्त्री और उसकी गोद में आठ महीने की कन्या वंदना पुराने मठ भवन की सीढ़ी से चढ़कर कर स्वामी जी के कमरे को पार करके राजा महाराज के कमरे के सामने आकर पूज्य विज्ञानानंद जी की प्रतीक्षा करने लगे उनका दरवाजा बंद था तथा अंदर नहीं जा सके दस बज गए थे फिर भी उनके बाहर आने में देरी होने से हम थोड़े विचलित हो गए अचानक दरवाजा खुला शरीर पर एक सफ़ेद कोट पहने किसी को कुछ कहे बिना स्नानागार में चले गए, किंतु कुछ मिनट बाद ही बाहर आ गए और हम लोगों को देखा माता की गोद में बच्ची को देखते ही वे एक अन्य व्यक्ति हो गए इसके बाद उसके सामने कितने प्रकार के हाव भाव उसे मुट्ठी दिखाकर डराना इत्यादि करने लगे उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि ये अत्यंत गंभीर प्रकृति के स्वामी विज्ञानानंद महाराज है इस दृश्य को याद करके हम आज भी आनंद विभोर हो जाते हैं मेरी सास तो यह देखकर पूरी तरह मुक्त हो गई उन्होंने जीवन में बालानंद आदि कई विख्यात साधुओं के दर्शन किए थे किंतु आज मानो पहले महापुरुष को पाया उनका मनोभाव देखकर मैंने पूछा क्या उनसे दीक्षा लेने की इच्छा है इस पर वृद्धा संकोच के साथ बोली है तो पर आज कैसे होगी सुबह तो पेट भर खाकर आई हो मैं समझ गया कि वे पेट भर खाने को बहुत एक बहुत बड़ी गलती समझ रही हैं मैंने इस विषय में स्वामी विज्ञानंद जी की इच्छा पर छोड़कर उनसे कहने के लिए गया हम सभी ने उनके कमरे में प्रवेश किया दीक्षा की बात कहते ही महाराज जी के बोलने के पूर्व ही उनके सेवक ने कहा कैसे होगा अभी तो ठाकुर घर मंदिर बंद है भोग उठा है महाराज ने यश उनके कुतूहल से मुझे देखा मैं भी दबने वाला नहीं था कब उठा? इससे क्या हुआ महाराज हमने देखा है महापुरुष महाराज ने अपनी खटिया पर बैठे बैठे कितने ही लोगों पर कृपा की थी आप लोग जहां हो वही ठाकुर है कुतूहल में रथ विज्ञानानंद जी एक क्षण में गंभीर हो गए उनकी वह चपलता न जाने कहाँ चली गई उसी समय सम्मत हो उन्होंने दीक्षा को दीक्षा प्रदान की कुछ अल्प समय के लिए अंतर्मुखी रहने के बाद पुनः वही बाल सुलभ संचलता हंसते हंसते मेरी पत्नी को कहा तुम्हारे साथ कन्याएं होंगी मेरी पत्नी तो काप उठी करुण स्वर में विनती करती ही बोली नहीं नहीं महाराज मैं उनका भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी यदि ऐसा होगा तो सबको आपके पास भेज दूंगी आप देखभाल करिएगा उत्तर सुनते ही महाराज अत्यंत संकुचित हो गए और बोले तुम्हारी और कन्याओं की आवश्यकता नहीं मैं भई इन सब में नहीं पड़ता बाबा इन बातों के बाद मैंने जब उन्हें हमारे घर आने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा आगे लड़का पैदा करो तब आऊँगा यह कहकर हँसी का फब्बारा छोड़ दिया कपाल मोचन के आशीर्वाद से मेरी एक कन्या के बाद और कोई कन्या नहीं हुई स्वामी विज्ञानंद एक मुक्त पुरुष थे फिर भी उनका हृदय हमारे लिए व्यतीत होता था वे न कितने प्रकार से उनका स्मरण मनन हमेशा करवा लेते थे यह सोचकर विस्मय होता है एक बार स्वामी विगयानंद जी हमारे पटना के घर आए थे जुलाई महीना था और उमस वाली गर्मी थी अपने आप चुपचाप बैठे हुए थे कुछ समय बाद थोड़े चिंतित से हो ब्रह्मचारी नगेंद्र से बोले अभी क्या देख रहे हो क्षण भर मौन रहने के बाद मानो करुणा परवच हो उन्होंने गीता के इस श्लोक की आवृत्ति की या ज्ञानिसा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्चतो मुन जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति जागृत रहता है और जिस स्थिति में अन्य प्राणी जागते हैं वह संयमी के लिए रात्रि सदिश होती है यह कहकर महाराज एकदम चुप हो गए किंतु उन्होंने जो कहा और किया उसकी हृदय पर गहरी अच्छी अस्थायी छाप पड़ गई और एक बार स्वामी विज्ञानंद जी जुलाई के महीने में हमारे घर आए थे उनका वह आगमन स्मरणीय हो गया है क्योंकि उस बार उन्होंने पाँच दीक्षार्थियों को दीक्षा के लिए बुलाया था मेरी पत्नी की बिनती पर उसे भी अर्थात छः लोगों को हमारे ठाकुर घर में दीक्षा दी थी उस दिन स्वामी विज्ञानंद जी सारे दिन आचार्य के आसन पर आचार्य के भाव में विभो जाए जिसे देखने का वह मेरा प्रथम और अंतिम अवसर था उन्हें हमने पहली बार इतने उत्फुल्ल प्रसन्न गंभीर प्रशांति में विफोर दीप्त और स्निग्ध रूप में देखा उनके दो ओठों तथा सारे मुखमंडल पर स्मित हास्य का मानो प्रलेप था मुझे सामने पाकर उन्होंने कहा जितने उछल कूद क्यों, क्यों न करो अंतिम समय में किसी न किसी प्रकार ठाकुर का दर्शन करना होगा अन्यथा सभ व्यर्थ है यह सुनकर अपने हृदय में मुझे मानो पथ चलते चलते ठोकर लग गई अपने को संभालकर कहा योगी तपस्वी भी जिसमें सफल नहीं होते वह अंतिम समय में भगवान लाभ करना तो हम जैसे साधनहीन भजनहीन अज्ञानियों के लिए तो अत्यंत दूर की बात है अतः तो इन बातों में तो आपकी ही कृपा एकमात्र सहाय है यह असहाय है हम असहाय हैं मेरी बात के उत्तर में उन्होंने कहा भाई ऐसा कहने से तो चलेगा नहीं कुछ प्रयत्न करना होगा थोड़ी मेहनत करनी होगी देना ना देना केवल भगवान के हाथ में है इस विश्वास को दृढ़ करके ठाकुर को पकड़े रहो ही इज द सोल डिक्टेटर एंड नेवर लाइक्स टू बी डिक्टेटेड वे एकमात्र तानाशाह है और दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं करते गुरु के द्वार पर कुत्ते की तरह पड़े रहो और एक बार स्वामी विज्ञानन महाराज ट्रेन से पटना आए मोटर से उन्हें हमारे घर लाया गया मेरे दादा बड़े भाई महादेव बाबू दुबले पतले थे महाराज जैसे स्थूल का व्यक्ति को कार से उतारते समय वे अगर संभाल ना सके तो दुर्घटना हो सकती है यह सोचकर मैंने उन्हें धक्का देकर हटाकर महाराज को पकड़ उतारा महाराज ने यह सब कुछ देखा घर पहुँच उन्होंने मुझे कहा आप तो बहुत चालाक हैं मैं उनका शिष्य हूं और सदा वे मुझे तुम कहा करते थे न इसी का अभ्यस्त था आप संबोधन मुझे बहुत अप्रिय सा लगा मेरे पास उस दिन अपने आचरण को उचित सिद्ध करने की बहुत सी युक्तियां थीं लेकिन कुछ बोले बिना मैंने उनकी गोद में एक शिशु की तरह अपना सिर रख दिया और सरल भाव से कहा महाराज मेरा दिमाग ठीक कर दीजिए उस दिन उनका आशीर्वाद मुझ पर दर्शित हुआ था उन्होंने केवल यही कहा उद्दंड मत होना ठाकुर उद्दंडता को सहन नहीं कर पाते थे महादेव बाबू इलाहाबाद में महाराज जी के पास कुछ दिन थे एक दिन अपने ऑफिस जाने के लिए उन्होंने महाराज जी से आश्रम की साइकिल मांगी महाराज जी ने कहा आश्रम की साइकिल को आश्रम के काम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए देना ठीक नहीं है इसके बदले तुम एक आने में एक इक्का करके जाओ इससे महादेव बाबू आश्रम की वस्तु के व्यवहार का सही दृष्टिकोण समझ गए एक बार आश्रम के आर्थिक कष्ट के विषय में महादेव बाबू ने महाराज जी को यह सुझाव दिया महाराज हमें तो मकान बनाने के लिए अधिक सूद पर और रुपये उधार लेने होंगे आश्रम के संचित रुपये पीओ सेविंग बैंक में है जहां खूब कम सूद मिलता है यदि चाहें तो अधिक सूद पर हमें रुपये उधार दे सकते हैं महाराज ने कहा देखो मैं तो सूद का व्यापार नहीं करता इसके अतिरिक्त काशी में चंद्र चंद्र महाराज की बैंक फेल हो गई थी और उसके बहुत से रुपये चले गए थे पर उसके लिए किसी ने चंद्र को तो दोषी नहीं समझा इस घटना से महादेव बाबू को व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से भी एक नया आलोक प्राप्त हुआ सन उन्नीस में मैंने हमारे पटना गृह में से दुर्गा पूजा के अनुष्ठान के समय उपस्थित होने के लिए पूज्य महापुरुष महाराज को खूब आग्रह किया महापुरुष जी ने कोई उत्तर नहीं दिया महापुरुष महाराज के देहावसान के बाद मैंने स्वामी विज्ञानंद जी को यह घटना बताई यह सुनकर के बाद में मैंने स्वामी उन्होंने कहा चार दिन की पूजा का बहुत कारबार होगा उसे नहीं कर पाओगे इसके बदले एक रात्रि की काली पूजा अच्छी रहेगी इस विषय में उन्होंने इलाहाबाद आश्रम में एक बार हुई दुर्गा पूजा की घटना सुनाई इलाहाबाद आश्रम में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा होती थी एक बार बहुत बाधाएं हुई जो पुजारी नियमित रूप से पूजा करता था वह धन के लोभ से अन्यत्र चला गया समय कम था काशी से पुरोहित को लाने का प्रयत्न किया गया पर वह भी संभव नहीं हुआ विज्ञानंद जी महाराज इस स्थिति में नहीं थे कि विधिवत पूजा कर पाते अंततः उन्हें पूजा के आसन पर बैठना पड़ा उन्होंने देवी को सजाकर पुष्पांजलि देकर भोग निवेदन किया इसी प्रकार पूजा समाप्त हुई यह सब सुनकर हम लोगों ने उनका निर्देश मानकर काली पूजा का आयोजन किया उनके निर्देशानुसार सुंदर मूर्ति बनाई गई समय पर उनका पत्र मिला शे दुर्गा साहेब आर के मठ मुठीगंज अलाहाबाद बाईस अक्टूबर थर्टी फाइव कल्याण कल वरेसु मैं और सैलेश शुक्रवार 25 अक्टूबर को 12 बजे यहाँ से रवाना स्टार्ट करके रात को 9 बजे बाकीपुर स्टेशन पर बनारस एक्सप्रेस से पहुँचेंगे तुम लोग कोई स्टेशन पर आकर हमें ले जाना शुभ आशीर्वाद से यू आर स्वामी विज्ञानानंद सन उन्नीस को पूजा के एक दिन पहले भी हमारे घर पहुँचे पुजारी थे मठ के सन्यासी स्वामी वासुदेवानंद जी रात को स्वामी विज्ञानानंद महाराज ने ठाकुर घर में देवी की मूर्ति के सामने आकर आनंद से सब व्यवस्था देखी उसके बाद भक्ति पूर्ण चित्त से अपने कमरे में चले गए हम रात को कहीं बुला लेंगे इस आशंका से उन्होंने कहा कि रात को उन्हें बुलाया ना जाए यही नहीं उन्होंने भीतर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया पूजा निर्विघ्न चलती रही रात को 12 बजे स्वामी विज्ञानंद जी की उपस्थिति का संवाद पाकर पटना आश्रम से प्रभु महाराज स्वामी वीरेश्वरानंद जी और सतीश महाराज स्वामी सत्यानंद जी पूजा मंडप में पहुंचे किंतु पूर्व निर्देशानुसार किसी को ध्यानस्थ विज्ञानंद जी को बुलाने का साहस नहीं हुआ पूजा सुसंपन्न हुई प्रातःकाल अपने कमरे से निकल उन्होंने कहा जानते हो भाई सारी रात ठाकुर मां और स्वामी जी के साथ यहां उपस्थित थे स्वामी जी ने अपने सुमधुर कंठ से गाने भी गाए थे महापुरुष महाराज भी थे यह सुनकर हम उनके सारी रात के ध्यान का कारण अच्छी तरह समझ गए उन्होंने सारी रात ध्यानस्थ रहकर देवी को प्रसन्न कर हमारी पूजा सार्थक बनाई अंत में विसर्जन के समय उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर सचल नैनों से प्रार्थना की माँ तुम प्रतिवर्ष इनके घर में प्रेमपूर्वक पूजा ग्रहण करना मां इनके दोषों को क्षमा कर देना उनकी यह आंतरिक करुणा प्रार्थना सुनकर हम मुग्ध और अभिभूत हो गए इसलिए हमने उन्हें अनुरोध किया महाराज आपको भी प्रतिवर्ष आना होगा उन्हें गंभीर हो, उन्होंने गंभीर होकर कहा मैं अब नहीं आऊँगा